उसी की उम्र के लड़के लड़कियां हैं विश्वम की लड़की श्री कृष्ण से मैंने तुम्हें नमस्कार किया तुमने देखा भी नहीं श्री राम कृष्ण शाह कहा मैंने नहीं देखा कन्या तो खड़े हो जाओ फिर नमस्कार करो, खड़े हो जाओ इधर से भी करूँ श्री कृष्ण हंसते हुए बैठ गए और जमीन तक सिर झुकाकर कुमारी को प्रति नमस्कार किया श्री रामकृष्ण ने लड़के को गाने के लिए कहा लड़की ने कहा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 डांटने पर फिर बाहर न गया झांक झांक कर देखने लगा बिजली चमक रही थी तो कहा चाचा फिर चम चकमकी घिस रहा है परमहंस बालक की तरह होते हैं उनके लिए ना कोई अपना है ना कोई पराया सांसारिक संबंध की कोई परवाह नहीं है रामलाल के भाई ने एक दिन कहा तुम चाचा हो या मौसा परमहंसों का चाल चलन भी बालकों का होता है